सुनेंगे हे ब्रह्मांड के अंग पृथ्वी आदि पदार्थों के और शरीर के अंगों के प्राण रूप जीवन आधार रक्षक होने से अंगिरस ईश्वर, अंग हे सबके मित्र अग्नि परमेश्वर जिस हेतु से आप आपलोकता से उत्तम उत्तम पदार्थों के दान करने वाले मनुष्य के लिए भद्रम कल्याण जो कि शिष्ट विद्वानों के योग्य है उसको करीष्यसी करते हैं सो यह तवे आप ही का सत्यम सत्य करता है, उसको भद्रम व्यावहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते हो हे अंगिह प्राणप्रिय, यह आपका सत्यव्रत है कि स्वभक्तों को परमानंद देना यही आपका स्वभाव हमको अत्यंत सुख कारक है आप मुझको ऐहिक और पारमार्थिक इन दोनों सुखों का दान शीघ्र दीजिए जिससे सब दुख दूर हो हमको सदा सुख ही रहे व्याख्यान संख्या दो अग्ने प्राप्त होने के योग्य ईश्वर अग्नि अंग हे अंग सबके परम मित्र दासुसे जो मनुष्य सब पदार्थ देने वाले आपको प्राण और आत्मादि उत्तम पदार्थों का समर्पण करता है जो आप में अत्यंत प्रेम करने वाला है भद्रम परमानंद स्वरूप जो मोक्ष का सुख है जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है वह उस मनुष्य को आप ही देते देने वाले हो अंगिरा हे प्राणों के प्राण ईश्वर जो प्राणवत प्रिय सुख है सो आपकी कृपा से ही होता है क्योंकि तवेतत सत्यम यह आपका ही स्वभाव है जो पुरुषों को ही देना यह सामर्थ्य अन्य किसी का नहीं जो आपका दिया सुख है वही एक नित्य है इससे दूसरा कोई ऐसा सुख नहीं है भावार्थ जो न्यायकारी सबका मित्र दयालु कल्याणकर्ता सबके सुख की इच्छा करने वाला परमेश्वर है उसी की उपासना करके जीव इस लोक और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है अन्य की उपासना करके नहीं क्योंकि इस प्रकार के सुख देने का स्वभाव और सामर्थ्य केवल परमेश्वर का है दूसरे का नहीं जैसे शरीरधारी अपने कर्मों का धारण करता है वैसे ही परमेश्वर सब संसार में व्याप्त होकर उसका धारण करता है उस परमेश्वर के द्वारा संसार की रक्षा व यथावत स्थिति होती है इस कारण उसे अंगिरा कहते हैं ये आर्याभिनय और ऋग्वेद भाष्य के आधार पर ये स्वाध्याय हुआ इति वेदस्वाध्याय